वरम च हम सेर रासकर वंदेहगुश्रीयुत्पकमल श्रीगुर श्री वैष्णवांस साग्र जात सह गणरघुनाताम स जीवत सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराध गणलिता श्री, श्री, श्री विशाखाता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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम शेखर रास रासेश्वर रसकुंडलाधिपति रसनायक रस विनायक रस, रस, रस मोहन रस ललित रसधीर रस गंभीर रस साहसी रस रसवासी रस विलासी रस मै श्री राधारमण देव की असीम कृपा सु हम सभी भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ के द्वारा विरचित श्री गुरुदेवाष्टकम का श्रवण कर रहे हैं आज श्री गुरुदेव आस्तक के दूसरे श्लोक के आलोचना होगी भगवान यह बड़ा जरूरी है जीवन के अंदर कि हम ठाकुर के प्रिय भक्त अपने गुरुदेव उनका चिंतन हमेशा करते रहे यह चिंतन में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अवरोध ना हो अब यह गुरुदेव कौन से है प्रथम श्लोक के अंदर चर्चा हुई कि है संसार के अंदर जो व्यक्ति है वह व्यक्ति दावाग्नि में जल रहा है और गुरुदेव वहां पे आके प्रेम रूपी करुणा रूपी उस वर्षा को करते हैं और उसके जीवन के अंदर जितनी भी अग्नि जल रही हैं उनको शांत करते हैं परंतु दूसरा श्लोक कहता है महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादेत्र माध्यन मनसो रसेना रोमां कंपाश्रुतरंगजो वंदे गुरुश्रीचार विंदम वंदे गुरुश्रीचर वंदे गुरुश्रीचर विन्दम संकीर्तन नृत्य गीत तथा वाद्यादि के द्वारा उन्मुक्त चित्त होकर जो महाप्रभु के ही प्रेम रस में पूर्णतः रूप से भीगा हुआ है जिसको प्रेम रस की प्राप्ति श्री चैतन्य महाप्रभु से हुई है और जिनके द्वारा जब भक्ति करी जाती है तो रोमांच कम और अश्रु के सात्विक विकार उनमें से निकलते हैं वह दिखते हैं ऐसे जो हमारे सदगुरुदेव हैं उनके चरण कमलों में हम नमस्कार करते हैं देखिए यह जो है इसमें एक बहुत बड़ी प्यारी बात कही गई है कि हम जो गुरुदेव हैं उन गुरुदेव को सात्विक विकार आते हैं वह जब भजन आदि करते हैं जब वह लीला स्मरण करते हैं वह जब कीर्तन आदि करते हैं वह जब कथा के भाव में होते वह किसी भी समय अगर उनके अंदर यह सब भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनका शरीर में रोमवली एकदम रोमांच की स्थिति को प्राप्त कर चुकी है वह कांप रहे हैं वह रो रहे हैं वह भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार ग्रह कातर होकर ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं तो उनमें सात्विक विकार है और यह महाप्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है हमारे श्रीमद् भागवत के अंदर नव योगिंद्र संवाद में ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का उन्तालीसवा श्लोक है कहते हैं श्रवणन सुभद्राणी रथांग पाणे जन्मानी कर्माणी च यानी लोके गीतानि नाम तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेत संग कि संसार में भगवान की जन्म की और लीला की बहुत सारी मंगलमयी कथाएं हैं और वह कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं उनको सुनते रहना चाहिए उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत सारे नाम भी प्रसिद्ध हैं और लाज और संकोच छोड़कर उनका गान भी करना चाहिए इसी इस प्रकार किसी भी व्यक्ति वस्तु और इस स्थान में आसक्ति ना करके विचरते रहना चाहिए किसी भी चीज में आसक्ति ना रखें ये बहुत जरूरी है और यही प्रथम श्लोक का भी भाव है संसार दावा नल लीढ़ लो का ये क्या भाव है इसे ऐसे और वही भाव इसके अंदर भी है यह है श्लोक जो है यह आ, हमारे गुरुदेवाष्टकम के प्रथम और दूसरे श्लोक का कहीं ना कहीं सम्मिलित रूप ही है कैसे हमें संसार को अपना मान लेते हैं हमें संसार को अपना मान लेते हैं अब इस संसार को कैसा मानना है आप कहीं यात्रा करने के लिए जाओ तो यात्रा करने के लिए जाओ तो वहां पर किसी होटल के अंदर रुको होटल में भी खैर वो फीलिंग नहीं आएगी एयरबीएनबी लेके रुको एयरबीएन में घर मिलता है अपार्टमेंट मिलते हैं किराए पर तो उस अपार्टमेंट में जाके आप हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ता आप जाके रहे तो रहने के बाद उसके बाद भी मन के अंदर यह भावना रहती है कि यह मेरा घर नहीं है यह तो जो इसका मालिक है उसका ही घर है परंतु मैं यहां पर रह रहा हूं तो इस संसार का मालिक परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण है और जब वह व्यक्ति संसार के अंदर रहे तो मन के अंदर इस भावना को लेकर रहे कि वह एयरवीएन में रह रहा है तब तो आसक्ति किसी भी वस्तु से नहीं रहेगी परंतु वह संसार में अगर बालक की तरह से रहे बालक कैसा है कि बालक जब दूसरे के घर पर जाता है तो दूसरे के घर में कोई अगर खिलौना पड़ा हुआ हो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है तो बच्चा रोता है बच्चा कहता है कि यह मेरा ही खिलौना है मैं इसको लेके जाऊंगा और बारम्बार प्रयत्न करता है और माता पिता उसके जो गुरु रूप है वह समझाते ही तेरा नहीं है यह तेरा नहीं है यह तेरा नहीं है इसको यही छोड़ दे बेटा यही छोड़ दे अब यहां पर जब कोई विषय में फसा हुआ जीव हर वस्तु को अपनी ही मान लेता है परंतु वह वस्तु उसकी नहीं है तब महाराज वहां पे पिता रूपी माता रूपी वह गुरु कहता है यह तेरी नहीं है तू व्यर्थ ही रो रहा है तुम बार बार व्यर्थ रो रहा है इस दावानल की अग्नि से बाहर निकल सब गुरुदेव की वाणी पर विश्वास करने का प्रयत्न करता है गुरुदेव की वाणी पर विश्वास करने का प्रयत्न करता है और जो प्रयत्न करके सफल हो जाता है वह उस वस्तु का मोह भी त्याग देता है जैसे बालक बालक को महाराज किसी भी प्रकार से दुलार करके प्यार करके ताड़न करके आप उस वस्तु को छुड़ा देते हो जो दूसरे की है उसे दूसरे की वस्तु दूसरे को वापस कर देते हो ठीक उसी प्रकार से जब बालक आपके ऊपर विश्वास कर लेता है तो विश्वास करने के बाद वह धीरे धीरे करके खुश हो जाता है उस वस्तु को भूल जाता है और आप वह में ही वह तारतम्य अपना जीवन जीता है हाँ एक ही मन हो जाता है उसका फिर आप जैसा रखोगे आप जैसा रहोगे वैसा ही वो रहता करता है ठीक उसी प्रकार से गुरु ने अगर कुछ कहा गुरु ने कुछ कहा तो उस गुरु की बात को मानना है क्यों क्योंकि बात यह आ जाती है कि गुरु की बात मान ली तो हमने उसे अपने से ऊपर समझा नदी जब बहती है तभी वह सागर से मिल सकती है जब शिष्य सीखता है अपने गुरु से तभी वह आगे बढ़ के परमात्मा रूपी सागर में मिलन कर सकता है रसो वही सह रूपी इस रस सागर के अंदर जाके रास राशेश्वर से जाके मिल सकता है परंतु वह अगर रुक गया और सोचने लगा कि मैं ज्यादा जानता हूं तो ठहरा हुआ पानी तो महाराज हमेशा गंदगी ही लेके आता है गंदगी को ही इकट्ठा करता है विचारों की गंदगी आती है श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण की यात्रा पर थे और दक्षिण की यात्रा पर रहते हुए मेरे महाप्रभु एक दिन महाराज जरा आप भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते हुए से ही क्षेत्र रहे एक वैष्णव ब्राह्मण देवालय बसी करे गीता वर्तन महाराज उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण यहां पर रहता है और क्या कर रहा है गीता का आवर्तन कर रहा है गीता बारंबार पढ़ रहा है तो यह देखने के बाद महाप्रभु को लगा लाओ मैं जरा होके आता हूं देखता हूं ये गीता पढ़ रहा है बड़ा भाव से पढ़ रहा है तो महाप्रभु उसके पास पहुंचे तो पर महाप्रभु पहुंचे तो अष्टादशाध्याय पौे आनंदो आबेश अशुद्ध पौधे कोरे उपहा उन्होंने देखा अष्टाध्याय अष्टादश अध्यायों को वह पढ़ रहा है और वह आनंद से पढ़ रहा है आनंद के आवेश में आके पढ़ रहा है परंतु पढ़ जो रहा है वह अशुद्ध पढ़ रहा है संस्कृत सही नहीं है संस्कृत उसकी सही पर पढ़ जरूर है आनंद के आवेश में आके पढ़ रहा है और आसपास जो पंडित आगे आदि बैठे हुए हैं वे सबके सब उसे देखकर हंस रहे हैं देखो कैसी भागवत पढ़ रहा है देखो कैसी भगवत गीता पढ़ना है कि इसे गीता को पढ़ते हुए अशुद्धि है इसके पाठ में तो परंतु कोहे हासे कोहे ताहा नहीं माने आविष्ट है या गीता पौड़े आनिंद आनंदित माने कोई हस रहा है कोई निंदा कर रहा है ताहा नहीं माने उसके बाद भी बहन कुछ किसी की परवाह नहीं कर रहा आविष्ट है या गीता पढ़े आनंदित मने और वह तो क्या कर रहा है वह तो आनंद आविष्ट होकर उसी गीता में ही तारतम्य अपना मन को करने के बाद वह और कुछ भी नहीं देख रहा है बस आनंद से अपनी गीता को पढ़ रहा है मन जो है वह गीता में आविष्ट हो चुका है अब जब मन गीता के अंदर आविष्ट हो गया है तो कंपस्वेद आनंदित हैला जब तक वह गीता का पाठ करते थे तो उनकी देह पे अश्रु कंपन आदि हो रहे हैं सात्विक भाव विद्यमान हो गए हैं महाप्रभु ने तो बस यह देखा और महाप्रभु तो उनके पास जाके बैठ के बस उनकी उसी गीता का पाठ चल रहा है और महाप्रभु तो उनके आनंद से ही आनंदित होने लगे जब उनकी गीता पूर्ण हुई पाठ पूर्ण हुआ महाप्रभु पूछिला तारे सुनो महाशय कौन अर्थ तो जानी तुम्हारे ते सुख महाप्रभु ने पूछा क्या अर्थ जाना तुमने यह पढ़ पढ़ा कर मुझे कुछ बताओ तो सही इसके बारे में क्या सुख मिल रहा है तुमको इसका मतलब क्या है परंतु वह ब्राह्मण बोले विप्रु कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी शुद्धा शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा माने प्रभु की बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला मैं तो बड़ा मूर्ख हूं गीता के इन शब्दार्थों को भावार्थों को मैं जानता ही नहीं हूं मेरा पाठ शुद्ध हो रहा है कि अशुद्ध हो रहा है भी मुझको नहीं पता है शुद्धा शुद्ध गीता पौधी गुरु अज्ञ मानी बोले यह शुद्ध हो रहा है कि अशुद्ध हो रहा है यह भी मुझको नहीं मालूम है परंतु मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि तुझे तो सिर्फ गीता पढ़नी है तो गुरु ने आदेश दिया है तो मैंने अपने गुरु की आज्ञा को मान लिया है कि यह सर्वोपरि आज्ञा है, है तो मैं इसी कारण से गीता का पाठ कर रहा हूं तो महाप्रभु ने उनसे पूछा कि अच्छा परंतु पाठ करते करते क्या भाव क्या चल रहा है तब विप्र कहते हैं अर्जुने रोथे थे कृष्ण हय अरजुध रो बसिया तो श्यामल सुंदर ते छे तो ताहा मोर कहीपदेशन आवेश यावत पढ़ो तावत पाओ तार दर्शन ए लागी गीता पाठ न छाड़े मोर मन जब तक मैं गीता का पाठ करता हूं तब तक मुझे लगता है कि मैं साक्षात देख रहा हूं कि श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम को पकड़कर बैठे हुए हैं और अर्जुन को हितोपदेश दे रहे हैं जब तक पढ़ता हूं तब तक श्री कृष्ण का दर्शन मिलता रहता है और दर्शन पाकर ही आनंद में आविष्ट हो जाता हूं इसलिए मैं गीता के इस पाठ को छोड़ नहीं पाता हूं और मेरे अंदर कुछ भी नहीं है प्रभु कहे गीता पाटे तुम आ रोधिकारो तुम ही से जानाई गीतार और थो सारो महाप्रभु कहते हैं विप्र से गीता का अधिकार तो एकमात्र तेरे पास ही है विप्र क्योंकि तू नहीं इस सार को जानकर रखा हुआ है और कोई गीता के सार को नहीं समझ पाया है तो भगवान गुरु आज्ञा प्राप्त हो जाए वह तो गुरु आपको साधन का निर्देश दे दे यह साधन करना है मन लगा लो जितना जितना मन बालक की तरह से रहेगा उतना तो ठाकुर जी की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी और जितना मन महाराज अपनी बुद्धि का प्रयोग करवाएगा उतना ही देर लगेगी ये बड़ा जरूरी है मन जितना सुकोमल हो जितना पवित्र हो जाए जितना बालक की तरह से हो ठाकुर की प्राप्ति उतनी जल्दी हो जाती है तो जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि किसी भी प्रकार की आसक्ति ना हो और वह बारंबार श्रवणम सुभद्राणी रथांग पाणी जनमानी कर्माणी चयानी लोके कि संसार में भगवान के जन्म की लीलाएं बहुत सारी मंगलमयी प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुकी है और यहीं पर ही व्याप्त है उनको सुनते रहना चाहिए तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर सारार्थ दर्शनी के अंदर कहते हैं कि उन्होंने एक बात कही कि सब लोग कहते हैं कि सबको भक्ति करनी चाहिए सबको भक्ति करनी चाहिए सबको भगवान को भजना चाहिए परंतु वो भक्ति है क्या तो वो कहते हैं कि यही जो श्लोक है यही एकमात्र उत्तर है वो कहते हैं कि अगर ये अगर उत्तर तुम्हें मालूम चल गया और तुम्हारे जीवन के अंदर आ गया तो तो तुम सब कुछ समझ लोगे और अगर यही नहीं आया तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे तो उसको समझने के लिए एक या भक्तिया जेदि सही भक्ति का भवेदिहा आहण श्रवण, श्रवणनी नीति यानी शास्त्र द्वारा परंपरा द्वारा चा जनवा कर्माणि वर्तन्ते यानी च लोके लोकमात्रे गीतांश भाष्या यथा न मान्यपी तदर्थ का नाना देश भाषा देव भेदे ना वार्तों वाच्यो यहाँ भगवान वह कह रहे हैं श्री विश्वना चक्रवर्ती पाठ ठाकुर की भक्ति तो बहुत तरीके की होती है लीलाएं भी बहुत सारी तरीके की है साधन भी बहुत सारे तरीके के हैं परंतु और ठाकुर जी जो है उनके नाम अलग अलग भाषाओं में भी है अलग अलग अब देखो ना वृंदावन के अंदर जो नाम होंगे वो ठाकुर जी के नाम मिथिला या अयोध्या में नहीं बोले जाते होंगे हाँ वहां अवधी है मगर भाषा मिथिला की भाषाएं हैं दक्षिण भारत में चले जाओ तो वहां की भाषाएं अलग हो जाती है नाम भी अलग हो जाते हैं बंगाल चले जाओ तो वहां पे भी वहां ठाकुर जी का नाम अलग जैसे हमारे यहां राधा रानी को राधा कहा जाता है बंगाल में राई कहा जाता है राधा रानी का नाम राई है हमारे यहां पे उसे कन्हैया कह दिया वहां पे कानू कह देते हैं बंगाल में कानू तो क्या है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ठाकुर जी के नाम भी हो जाते हैं और ठाकुर जी की बहुत सारे अनेक शास्त्र हैं और बहुत सारी लीलाएं हैं परंतु सबको एक एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जो अपनी गुरु परंपरा में मिले वही वस्तु को ही धारण करे इसके अन्यत्र किसी भी वस्तु को धारण ना करे कहते हैं ऐसी बात को ही यानी शास्त्र द्वारा सत परंपरा द्वारा जो परंपरा के द्वारा अपनी सत परंपरा है उसके द्वारा अगर किसी को ये सब वस्तुएं जो जैसी प्राप्त हो रही है उन्हीं को ही प्राप्त करें अब हमारे हमें क्या प्राप्त हुआ है हमें प्राप्त हुआ है जो महाप्रभु ने दिया है महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादे त्रमाध्य मनसो सेना जो गुरु महाप्रभु के भाव को लेके ही विराजित है जो उनकी परंपरा में चला हुआ आ रहा है उसके द्वारा जो भक्ति दी जाएगी वह उसको तो सात्विक भाव प्राप्त करा ही चुकी है वह आपको भी सात्विक भाव प्राप्त करा देगी तो ये बहुत जरूरी है कि यह जो सात्विक भाव हो उनकी अगर प्राप्ति करना चाहता है तो वह ठाकुर जी की उन्हीं लीलाओं को सुने ठाकुर जी के उन्हीं नामों का स्मरण करे उन्हीं का कीर्तन करे उन्हीं का पाठ करे जो उसकी गुरु परंपरा में चलता हुआ आया हो वह अगर गलत भी हो किसी न किसी कारण से थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं कहा बोले हल्का फुल्का कभी कभी कुछ गलती हो गई लीला के अंदर हल्की सी कुछ ऊपर नीचे है बोले वह थोड़ी बहुत तो चल भी जाएगी क्योंकि वहां पर विशेष कृपा जो है शक्ति विद्यमान है वह महाप्रभु और गुरु परंपरा की है ज्यादा नहीं होनी चाहिए बहुत थोड़ी पे तो काम कभी कभी चल सकता है नहीं तो वह जो महाप्रभु के उसमें भागवत का ही कहा गया है, भागवत को ही एकमात्र हमारे जीवन का आधार माना हुआ है भक्तों का आधार माना हुआ है उसी को अपना जीवन मान ले और उसी की लीला का आस्वादन करता रहे उसी का स्मरण उसी का ध्यान उसी का चिंतन उसी का कीर्तन करता रहे ये अगले श्लोक के अंदर ये श्लोक जो है यह गौड़ियाओं का बड़ा मुख्य श्लोक है एवं व्रत स्वप्रियनाम कीर्तया जाता अनुरागो द्रुतचेतुच हस यो रो दिरो तिगा युन्मा त्यति लोक दिलोक जो इस प्रकार विशुद्ध नियम ले लेता है कि एकमात्र मैंने अब अपने जीवन के अंदर न, नियम ले लिया कि मुझे अब तो ठाकुर जी का नाम स्मरण और उनकी कथाओं का स्मरण करना है उनकी लीलाओं का मुझे बस चिंतन करना है तो उसके हृदय में परम प्रियतम प्रभु का नाम कीर्तन अनुराग का प्रेम का अंकुर उत्पन्न कर देता है यहां पर श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि चाहे तुम कुछ भी भजन साधन करो जैसे आंखों का काम है जैसे आंखों का काम है देखना पैरों का काम है चलना ठीक उसी प्रकार से भक्ति का जो उदय होता है भक्ति जो आती है वह नाम संकीर्तन से ही आती है नाम संकीर्तन ही भक्ति को देता है यह भक्ति यह नाम संकीर्तन जैसा ही है जैसे हमारी आंखों का कार्य देखना है तो भक्ति का कार्य जो है वह नाम संकीर्तन का कार्य है भक्ति को देना और उसी से ही सब कुछ की प्राप्ति होगी तो कहते हैं कि उसका द्रव, मन जो है उसका जो चित्त है वह द्रवित हो जाता है और द्रवित हो जाने के बाद जब वह साधारण लोगों की धारणाओं से परे हो जाता है जो थोड़े इधर माया के अंदर फंसे हुए जीव हैं जो उसको नहीं समझ पाते हैं और वह अलग हो जाता है वह दमू मैंने दिखाने के लिए नहीं हो रहा है स्वभाव से ही मतवाला हो गया अपने मन से जी रहा है कभी हंस रहा है कभी रो रहा है कभी ऊंचे भाव से ठाकुर को पुकार रहा है कभी मधुर भाव से ठाकुर के गुणों को गा रहा है कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तो बस वहां पर नाचना शुरू कर देता है यह उस भक्त का भाव बन जाता है यही उसका जीवन बन जाता है ये प्रेम के प्रभाव है और इसमें प्रेमी भक्तों के लक्षण बताए गए हैं दो श्लोकों के अंदर ग्यारह दो उनतालीस और ग्यारह दो चालीस में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर बड़ी प्यारी बात कहते हैं इस श्लोक की टीका में वह कहते हैं कि इसके अंदर अब बताया गया है कि कैसे व्यक्ति जो है वह इस संसार से दूर जाकर भगवान की प्राप्ति भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है कैसे संसार में रहता हुआ भी नाव की तरह से बन सकता है संसार दावा नल लीड लोक महाराज यह तो उस प्रकार से है कि भवसागर के अंदर हमारी नाव है परंतु उस नाव के अंदर तो छेद हो रखा है छेद होने के कारण उसमें अब भवसागर का जो वो खारा पानी है वह आके भर चुका है अब उसमें भरा हुआ है हम उसमें बैठे हैं अपने लोगों को भी बैठा के रखे हैं तो ना हमारा उद्धार होना ना हम बचने हैं ना बाकी के लोग बचने हैं तो गुरु भी बहुत सारी प्रकार के हैं परंतु यहां पर जन गुरु की चर्चा करी गई है हा? यहां पर जन्मगुरु की चर्चा करी गई है महाराज वह गुरु जो है वह श्री महाप्रभु के आशीर्वाद से यहां उस भवसागर से कि मैं अपनी नाम को अच्छी तरीके से कर चुका है कि जिसमें वह कहीं कोई छेद नहीं है महाप्रभु की परंपराओं में महाराज कहां गुरु ऐसे हैं जो गिरते हैं महाप्रभु की कृपा इतनी प्राप्त होती है उन सब गुरुओं को कि महाप्रभु के गुरु बहुत बिरले हुए कभी कोई अगर लीला के लिए गिरा तो गिरा नहीं तो कभी कोई गुरु नहीं गिरता महाप्रभु की आशीर्वाद जिसको प्राप्त है वह तो गुरु नौका लेके जब चलता है ना तो वह सब विषयों से ऊपर हो चुका है, है वह भव के अंदर ही है वह भव के अंदर ही परंतु वह नाव है और उस नाव में कहीं कोई छेद नहीं है और जब छेद नहीं है तो भगवान वह आपको भी लेके जा सकता है और जितने भी ठाकुर की प्राप्ति करने वाले भक्त हैं अनुयायी हैं उनको भी लेके जा सकता है और उन सबको भवसागर से पार करा देगा तो कहा कि ये वाली जो भक्ति है ये जो है ये कैसे आएगी बोले सबसे पहली चीज है एवं व्रत पहले नियम ले लो व्रत ले लो कि मुझे तो ये करना है क्या करना है बोले स्वप्रिय नाम कीर्तिया बोले ठाकुर जी का ही नाम करना है ठाकुर जी का ही नाम बारंबार करना है और क्यों क्योंकि क्यों यह ठाकुर जी को भी पसंद है और यह मुझको भी पसंद है सुनाम जी का यह जो नाम है ना इसी का ही कीर्तन करना है इसी का ही बारंबार जप करना है फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि इससे क्या होगा बोले इससे जातानुराग इससे क्या होगा इससे अनुराग मिलेगा इससे प्रेम की प्राप्ति होगी फिर जब प्रेम की प्राप्ति होगी तो हमारे जीवन के अंदर क्या आ जाएगा बोले हमारे जीवन के अंदर इसे करने से ठाकुर जी को देखने की इच्छा प्राप्त हो जाएगी अब मैं ठाकुर जी से मिलना चाहता हूं साक्षात्कार करना चाहता हूं अब तो ठाकुर मेरे सामने आ जाओ तुम तो। जब यह वाली इच्छा हो जाएगी तब महाराज हम लीला का चिंतन करेंगे और लीला का चिंतन करते हुए भागवत की जैसे लीला का चिंतन कर रहे हैं तो श्री शारार्थ दर्शनीकार कहते हैं लीला को बताते हैं कि हमारा जो दिल है ना वह हमारा हृदय सोने की भांति पिघलना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर अब धीरे धीरे लीला आनी शुरू होगी अब लीला का करते हुए हम यह देखेंगे अरे वाह ये जो ब्रज का सबसे बड़ा ब्रज चौर है जो चोर है यह चोर मुझको दिख रहा है देखो तो है तो दूसरी गोपी के घर में घुसता हुआ जा रहा है गोपी के घर के अंदर घुसा और घुसते ही उसी समय पर उसे डर लग रहा है कि दूसरी गोपी कोई मुझे पकड़ ना ले और उसी समय पर वहां कोई बैठी हुई वृद्धा गोपी उस घर के अंदर कहती है अरे कौन आया अच्छा अरे कृष्ण क्या पकड़ो से पकड़ो और जैसे ही महाराज यह सुनता है और यह यही भावना को धारण करे हुए है तो खिलखिलाकर देता है सब भूल क्योंकि ऐसी की भाव भंगिमा कभी भी उसने नहीं देखी होती है हृदय के अंदर लीला चल रही है और वह हंसना शुरू कर दिया हंस रहा है जाता अनुरागो दुत, दुत, दुत चित्त तो उच्च हस रहा है बड़े जोर से हंस रहा है और हंसते हुए ठाकुर जी अब जल्दी से भागे अर्चा यहां पे तो कोई बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है घर में पकड़ लेगी तो और ठाकुर जी जैसे ही भागे जैसे ही भागे तो वह लीला गायब हो गई तो हसती है तो रो देती रोती अब वह रो रहा है अरे ठाकुर जी तो अभी आए थे कहा चले गए ठाकुर जी तो अभी दिखे थे कहा चले गए काला कलूटा वह आया शाम चोरी करने के लिए वह कहां गायब हो गया है कहां अदृश्य हो गया है समझ में नहीं आ रहा है और वह बारंबार रोता है और इस प्रकार रोता है कि जैसे उसके हाथ में आया हुआ धन था वह अब अरब खरपति बन चुका था और एकदम तो उसके हाथ से किसी ने वह पूरा का पूरा धन ले लिया वह फिर से भिखारी बन गया और खूब रोता है खूब रोता है और बारंबार करता है हे ठाकुर जी तुम कहां हो हे ठाकुर जी तुम कहां हो हे ठाकुर जी तुम कहां हो मेरे सामने फिर से आओ मेरे सामने आके फिर से लीला करो बारंबार कहता है बारंबार कहता है तो रोदती रउती गायत बारंबार रोते हुए कह रहा है ठाकुर जी तुम आओ मेरे सामने प्रकट हो मेरे सामने प्रकट हो और तब ठाकुर जी उसके सामने फिर से प्रकट हो जाते हैं हृदय के अंदर आके फिर से लीला करते हैं जैसे ही वह दर्शन करता है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं माधवल नृत्य लोक बाहिया, वह सब कुछ भूल जाता है ठाकुर जी प्रकट हो गए ना फिर से वह भूल जाता है कहा खड़ा है किस स्थिति के अंदर है कि अभी क्या उसका मन चल रहा है वह तो उसी समय सब छोड़ छाड़ के जैसे किसी के पास से लूटा हुआ सब धन जिसका लूट लिया हो धन उसे वापस कोई दे दे तो बड़ा हर्ष उत्पन्न हो जाता है हाँ वह जिस चरम सीमा पर उसकी खुशी पहुंच जाती है उस खुशी पे पहुंच के वे भाइये जगत को सब भूल जाता है कौन मेरे पास खड़ा है कौन मेरे पास नहीं खड़ा है और नाचना शुरू कर देता है भगवान ठीक उसी प्रकार से वह भक्त भी जो है वह भक्त भी जैसे ही उसके जीवन के अंदर फिर से कृष्ण लीला स्पुर होती है सब कुछ भूल जाता है और वहीं नाचना शुरू कर देता है सुपर so, ये महाप्रभो कीर्तन गीता देमाद्यन्मसोरसेना महाप्रभु की कृपा हो बिना महाप्रभु की कृपा के कुछ नहीं हो सकता वही महाप्रभु की कृपा श्री जगदानंद पंडित के ऊपर भी थी और ऐसी कृपा कि महाप्रभु डरते थे तो जगदानंद पंडित से डरते थे महाप्रभु स्वयं जो थे वह जब आ, सन्यासी थे ना तो सन्यासी थे तो महाप्रभु कोशिश करते थे कुछ ज्यादा राजसी तरीके की कुछ वस्तुओं को नहीं खाया जाए रूखा सूखा खाया जाए परंतु जगदानंद पंडित का बड़ा मन करता था कि मैं दे तो यही प्राण है यही मेरे प्राण धन है मेरे ही एकमात्र जीवन के आधार अगर कोई है तो मेरे सिर्फ महाप्रभु है महाप्रभु के अलावा कोई नहीं है बार बारंबार कहते कि नहीं महाप्रभु आपको तो यह खाना है एक दिन महाराज महाप्रभु बैठ के पंगत हो रही थी महाप्रभु बैठे हुए हैं और रसोई बनाने के लिए गए हुए थे जगदानंद जक्तान। जगदानंद ने बड़े बड़े महाराज गुलाब जामुन बनाए रसगुल्ला बनाए रोसोग्ला वहां तो जैसे ही बनाए बड़े सारे तरीके की सब्जियां बनाई पापड़ अचार आदि सब बनाए बनाने के बाद महाप्रभु के उस पत्तल के अंदर उसमें डाल दिया महाप्रभु जगन्नाथ का प्रसाद है जगन्नाथ ने भी आनंद से लिया है आप भी लीजिए सब भक्त बैठे हुए हैं भक्त मंडली पूरी बैठी हुई है जगदानंद ने दे दिया और महाप्रभु जानते हैं गुस्सा करेगा अगर नहीं खाऊंगा तो और खाना भी छोड़ देगा गुस्से में हो जाते थे जगदानंद जब महाप्रभु उनकी बात नहीं मानते थे और उसमें गुस्से में होने के बाद अपनी कुटिया में चले जाते और वहीं जाके रहते थे और खाना पीना सब बंद कर देते जैसे एक बार हुआ कि महाप्रभु जो थे वह केले के छिल केले जो होते हैं केले के पत्ते उनका ही वह तकिया बनाते थे और तकिया बनाने के बाद उस पे सोते थे पर जगदानंद को यह बात अच्छी नहीं लगती थी जगदानंद हमेशा वो करते थे महाप्रभु सोया तो सही से करे कहा वैसे ही तो घुटमुंडी चांद है तुम्हारी और उसके बाद भी तुम केले के पत्ते पे सोते हो नहीं हमको अच्छा नहीं लगता है उन्होंने एक रुई का एक तकिया बनवाया और गंभीरा के अंदर जाके रख दिया महाप्रभु जब निद्रा के लिए आए और आने के बाद अपने कक्ष के अंदर देखा कि तकिया रखा है गोविंद को बुलाया बड़े गुस्सा हुए ये तकिया आ कैसे गया तुझे मालूम नहीं कि मैं संन्यासी हूं गोविंद ने हाथ जोड़ के कहा कि जगदानंदन पंडित ने रखा है महाप्रभु का गुस्सा कम हो गया धीरे से गोविंद से बोले हम सन्यासी हैं इस तखिये को यहां से हटा दो और मेरे केलों को यहां पर रख दो केले के पत्तों को वहां पर रख दिए महाप्रभु सोए जगदानंद को बाद में मालूम चली कि मेरे तो तकिये को यूज भी नहीं करा महाप्रभु ने गुस्सा हुए और गुस्सा होके वह तो अपनी कुटिया में चले गए तीन दिन तक वहीं रहे खाया पिया कुछ नहीं बस वहां बड़े रहे मेरी सेवा नहीं ली महाप्रभु को मेरी सेवा नहीं मिल पाई क्या अपराध रहा क्या रहा कि मेरी सेवा उनको नहीं प्राप्त हुई तीन दिन तक नहीं तो महाप्रभु स्वयं उठ के आए आज जगदानंद पंडित की कुटिया पर पहुंचे और धीरे धीरे जगदानंद जगदानंद जगदानंद महाप्रभु की आवाज सुन के भागे भागे आए कुटिया का द्वार खोला और खोलने के बाद हां महाप्रभु आप यहां पे आए हैं जैसे ही हर जोड़ के जगदानंद मैं चाहता हूं कि आज तू मुझको अपने हाथों से कुछ बना के खिला जैसे ही सुना चल दनान कर स्नान स्नान करके महाराज सीधे पहुंचे आ, गंभीरा के अंदर और गंभीरा के अंदर रसोई सिद्ध करी और सिद्ध करने के बाद महाप्रभु को बड़े बड़े अच्छे अच्छे भाव से उन्होंने जिस प्रकार का वहां पर भोग बनाया उसके बाद ठाकुर जी को खिलाने लगे और ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं और खाने के बाद मन के अंदर यह बारंबार इच्छा हो रही है और मन में यह है कि जगदानंद ने तीन दिन से नहीं खाया है तो वह बारंबार मन में यह भाव जैसे खा लिया खाने का जगदानंद आओ बैठो खाओ महाप्रभु अभी नहीं खाएंगे जगदानंद आओ बैठो खाओ महाप्रभु अभी नहीं खाएंगे महाप्रभु ने गोविंद से गोविंद मैं तो जा रहा हूं ंतु यह ध्यान रखना कि यह देखते रहना कि जगदानंद तुम्हारे संग खाता है कि नहीं और जब खा ले तो मुझे बताना गोविंद के संग बैठे जगदानंद जगदानंद ने खाया और जैसे ही खाया महाप्रभु के पास सूचना पहुंची महाप्रभु आराम से अपनी लीला करने लगे तो वह जगदानंद महाप्रभु भी थोड़ा सा चुप हो जाते थे उनके उस पर क्योंकि वह जानते थे ये मुझसे जितना प्रेम करता है ना मैं भी नहीं भूल सकता हूँ इससे तो महाप्रभु की पत्तन में बड़े बड़े तरीके के व्यंजन परोसे हुए हैं और महाप्रभु पूरा नहीं पा रहे हैं जगदानंद की खुशी के लिए थोड़ा थोड़ा सा ले लेके थोड़ा थोड़ा सा लिया और अपने मुख में रख लिया प्रसादी कर दिया मैंने और सार्वभम भट्टाचार्य बैठे हैं और हंस रहे हैं बोले देखो इन्हें जो कोई नहीं खिला सकता है सब में डांट लगाते हैं परंतु अपना यह जो इनका खुद का भक्त है जगदानंद पंडित है उससे डर के स्वयं खा रहे हैं तो ये भक्त के वश में भगवान और ये भक्त जो है ना ये अनन्य भक्त है और इस अन्य भक्त के पास महाप्रभु का प्रेम है और उस प्रेम को पाने का ही प्रयास श्री सनातन गोस्वामी भी करते हैं महाप्रभु की कृपा के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है परकिया भाव की यह रास की लीला कभी महाप्रभु के प्रेम के बिना प्राप्त नहीं हो सकती है यह यह प्रेम ही एकमात्र हमारे जीवन का सार सर्वस्व है परंतु यह सार सर्वस्व तभी आएगा जब महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी गोपाल भट्टेर प्रेम धौन गौर हो लो राधा महाराज भगवान श्री कृष्ण जो है वह साक्षात राधा कृष्ण का जो रूप महाप्रभु बन किया है परंतु महाप्रभु साक्षात राधा कृष्ण के रूप में राधा रमन के रूप में गोप श्री गोपाल भट्ट को प्राप्त हुए और वह किस कारण से हुए क्योंकि श्री गोपाल भट्ट की अनन्य भक्ति श्री महाप्रभु के अंदर थी और यह कई बार भक्तमाल आदि की कथाओं के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि भगवान जिस से अपना प्रेम करते हैं और यह नारद भक्ति सूत्र का भी सूत्र है वहां पे सेव्य और सेवक का भाव मिट जाता है गायब हो जाता है ये नहीं मालूम चलता है कि सेवक सेवा कर रहा है अपने सेव्य की अपने भगवान की कि भगवान अपनी भगवान सेवा कर रहे हैं सेवक की जहां पे यह सब मिट जाता है कभी कभी कई बार ऐसा होता था कि भगवान राम जो है वह हनुमान की सेवा कर रहे हैं और कई बार ऐसा हुआ कि हनुमान भी राम की सेवा कर रहे हैं कई श्री माधव दास के लिए तो माधव दास जैसे श्रोमणी जिनको वेदव्यास का अवतार कहा गया वह जब जगन्नाथपुरी में अपनी अंतिम दशा पर उनकी वृद्धावस्था पर थे उस समय पर आ, भगवान श्री, श्री जगन्नाथ जा जाकर उनके जितने भी सौच क्रिया आदि के करते हैं उनके महाराज उनसे जो क्रिया आदि के कृत्यों को स्वयं करवाते थे कोई क्या सोच सकता है कि भगवान जो है वह ठाकुर जी आ, अच्छा तुम्हें तो सौच करने जाना है सुबह कोई बात नहीं मैं तो तुम्हें लोटा लेके चलता हूं और तुम्हारा कौन है जीवन में तूने जीवन तो मुझको दिया है ना मैं भी अपना जीवन तुझको देता हूं तो जिस प्रकार से कौन सेवा किसकी करता है यह तारतम्यता नहीं मालूम चल पाती है सेवक का और सेवे का भाव जहां गायब हो जाता है वह वह जब प्राप्त उस स्थिति को बहुत बिरले ही अनन्यता वाले भक्त ही प्राप्त कर पाते हैं बहुत बिरले होते हैं उसमें श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पद का सिर्फ एकमात्र लक्ष्य मुझे तो अपने महाप्रभु की ही कृपा चाहिए श्री महाप्रभु राधारमन बन के उनके जीवन के अंदर आए और राधारमन बने तो राधारमन बनने के बाद जीवन पर्यंत श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधारमन के रूप में अपने महाप्रभु को सेवा दी अब महाप्रभु चाहते हैं कि मैं अपने सेवक की सेवा करूं तो श्रीनिवासाचार्य बन के आ गए महाप्रभु जो है वह श्रीनिवासाचार्य श्रीनिवासाचार्य जो है वह महाप्रभु की शक्ति है महाप्रभु का एक अवतार जो है वह श्रीनिवासाचार्य है और श्रीनिवासाचार्य बन के आए और आने के बाद फिर उन्होंने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा करी तो कहने का जो अर्थ है कि जिसके अंदर महाप्रभु का प्रेम रस विद्यमान है वही गुरु होना चाहिए श्री सनातन गोस्वामी ने साक्षात रूप से सनातन शिक्षा प्राप्त करी महाप्रभु से शिक्षा प्राप्त करी और प्राप्त करने के बाद उन्होंने इस गौड़िया संप्रदाय को स्थापित करा और उसके बाद भी वह हमेशा यही कोशिश करा करते थे कि मैं क्या करूं कि मुझे महाप्रभु से वह और प्रेमरस प्राप्त हो जाए तो क्या करूं क्या करूं एक बार जगदानंद पंडित वृंदावन को आए तो जब वह वृंदावन को आए हैं तो आने के बाद उन्होंने बड़ी प्यारी बात करी कि बड़े दिन तक इधर उधर सब जगह जा जाकर अलग अलग अलग लीला स्थलियों में गए और जाने के बाद वह दर्शन करते रहे एक दिन बड़े प्रेम से श्री सनातन गोस्वामी ने श्री जगदानंद पंडित को बुलाया कि आप मेरे यहां पर आज प्रसाद पाइएगा श्री जगदानंद पंडित जैसे ही उनके स्थान पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद उन्होंने बड़े प्रेम से उन्होंने देखा कि वाह आज जो सनातन है सनातन ने अपने सिर के ऊपर एक भगवा वस्त्र सिर के ऊपर रखा हुआ है तो भगवा वस्त्र अपने सिर के ऊपर रखा हुआ देखा तो देखने के बाद उन्हें लगा अरे तो महाप्रभु का वस्त्र अपने सिर के ऊपर रखा हुआ है बड़े प्रफुल्लित हुए बड़े खुश हुए जगदानंद पंडित महाप्रभु का वस्त्र रखा है तो उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा हे सनातन ये वस्त्र छोटे थे उम्र में सनातन गोस्वामी से उनसे पूछा कि हे सनातन जी ये वस्त्र जो है जो आपने प्रभु का अपने महाप्रभु का अपने सर पे रखा है आपको प्राप्त कहां से हुआ तो श्री सनातन गोस्वामी बोले जी ये महाप्रभु का वस्त्र नहीं है ये एक सन्यासी है मुकुंद सरस्वती हा उनका वस्त्र है क्योंकि तो कई बार क्या होता है ना कि हम गुरु तो हैं परंतु हम और दूसरे साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कभी अपने सिर पर रख लेते हैं कभी गले के अंदर पहन लेते हैं कभी कहीं बांध लेते हैं कर लेते हैं। अब यहां पर जैसे ही इस बात को सुना वह चावल बना रहे थे जगदालंधर पंडित गुस्से में आए उस चावल का पूरा हांडी को लिया और ले जाके वहां फोड़ दिया और फोड़ने के बाद बोले की जब तक महाप्रभु की कृपा इस के अंदर नहीं होगी मैं नहीं पाऊंगा मुझे सिर्फ महाप्रभु का प्रेम चाहिए दूसरे किसी का भी नहीं चाहिए मुकुंद सरस्वती कौन है और यहां पर श्री सनातन गोस्वामी कह, कहते हैं सनातन को हे साधु पंडित तो महाशय तोमा शोमो चैतन्य प्रिय को नाए। वो कहते हैं कि सनातन गोस्वामी की महाशय आज मैंने समझ लिया आपको चेतन महाप्रभु से और कुछ भी ज्यादा वस्तु प्रिय नहीं है और कोई भी जीव प्रिय नहीं है जाहा देखी बारे के लो पूर्व प्रेम प्रत्यक्ष बोले मैंने तो यह वस्त्र बांधा ही इस वजह से था कि मैं देखना चाहता था कि आप महाप्रभु से कितना प्रेम करते हो बस अब आप मुझे इस महाप्रभु के प्रेमी को दे दो और कुछ नहीं चाहिए मुझको बस महाप्रभु के प्रेमी को दे दो तो दोनाथ चक्रवर्ती पाद भी प्रथम में गुरु की वंदना की गुरु क्या करता है उसकी महिमा मंडन कर रहे हैं महिमा के बारे में बता रहे हैं कि वह जीवन में से कैसे दावाग्नि कैसे विषयों की अग्नि में जलते हुए लोगों को बचाता है अपने करुणारूपी वर्षा से परंतु दूसरे श्लोक के अंदर ना महाप्रभो की गीता वादेत्र मद्यन्मसो रोमचकंपा श्रुतरंग भाजो वन्दे गुरुश्री चरणार विंदम महाराज जिस... को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो जाने के बाद प्रेम रस मिल चुका है और वह प्रेम रूपी संपत्ति वृंदावन की संपत्ति जिसे मिल चुकी है वही गुरु होना चाहिए वही गुरु जो है जो हमेशा नृत्य वाद्य यंत्र आदि में ठाकुर की सेवा करता रहता है उसी गुरु चरण को अपने परंपरागत गुरु को श्री गौड़िया संप्रदाय के गुरुओं को मैं अपने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी एवं गोपाल भट्ट गोस्वामी परंपरागत जितने भी गुरुचरण हैं उन सब का वंदन करता हूँ और यही बस बारंबार प्रार्थना करता हूँ श्री जगदानंद प्रभु को जिस प्रकार श्री चैतन्य प्रेम प्राप्त था वही प्रेम जिसकी उत्कंठा लालसा लेकर श्री सनातन गोस्वामी बारंबार चेष्टा कर रहे थे कि वह प्रेम उनको भी प्राप्त हो जाए यही प्रेम मुझे मेरे गुरु परंपरा प्राप्त करे जिससे मैं भगवान श्री राधा रमन का साक्षात्कार कर सकू जय जय श्री राधे